स्मृते शुदस्मृतिपुराल करुणा नमा भगवत्द शोक शर श ashya uh, sure. ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय द्वितीय पाद में नवमाधिकरण तदोप अधिकरण हो गया था जिसमें हिण्य गर्भाति सगणोपासक है और अन्य जो सामान्य व्यक्ति है इन सबके लिए मृत्यु के समय में जो होता है उसके विषय में कहा कि अग्रज्ज्वलन होकर के तदोगो वो अग्रज्ज्वलन इंद्रिया आदि सारे मनोवृत्ति सहित प्राण सहित हृदय देश में हृदय के साथ एक हो जाते हैं उसी को यहां ओप कहा गया है तो स्थिति में हृदय देश और हृदय संबंधी जो जीव का आलंबन है उसी को कहा गया है उसके साथ एक होकर के हृदय आत्मा इत्यादि वर्णन आता फिर वहां से जब वो प्रयाण के लिए निकलेगा तो प्रकाशदत्त द्वार के द्वारा कि जो अनुभव वहां होता है उसका यहां कथन कर रहे हैं कि वो वहां एक प्रकाश का अनुभव होता है और उसी से वो सदाधिकया नाट्य जो सदाधिक नाटी है एकशद नाटी सुश्ना नाटी के द्वारा इस शरीर से प्रयाण करेगा यहां सामान्य लोग जो के उनके लिए ये सुशुभनि मार्ग नहीं है ये अग्रज्वलन तक जो प्रक्रिया है वो समान है तो सभी के लिए समान है किंतु उसके बाद में ये जो मार्ग का चयन है दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग का चयन होता है उसी के अनुसार ये शरीर से कौन से नाड़ी से निकलना है उसी के अनुसार निश्चय होता है तो सुषमना नाड़ी से वही निकलेगा जो ब्रह्म लोक तक गति करेगा ब्रह्मलोक जाना होगा तो इसलिए उनके लिए विशेष है तो कहा मूर्धा देव विद्वान निष्क्रामती स्थानांस्त इतर यह कहा था विद्वान उपासक जो श्रेष्ठ उपासकों में है वो तो मूर्धा स्थान से ही निकलेगा और अन्य रास्ते से अन्य निकलेगा तो विश्व कन्या उत्क्रमणे भवंती ये स्मृति है इसके आधार पर वो अन्य रास्ते भी सिद्ध हो जाते हैं। यानी शरीर में ही जो नवद्वार है या एकादश द्वार है इन सब से लेकर के ये विचार किया गया तो अन्य रास्ते का मतलब इनमें से कोई भी एक द्वार से निकलेगा और कर्म के अनुसार दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग प्राप्त करेगा अब यहां से निकलने के बाद में आगे उत्तरायण और दक्षिणायन में गति है आगे जाना है उत्क्रांति अनंतर गति है तो गति करते समय यहां से किस मार्ग से जाएगा यानी उसका आलंबन क्या ये जो शरीर संघात से बाहर हो गया अलग हो गया अब सूक्ष्म शरीर है अब उसमें प्राण आदि रहते हैं इंद्रिया आदि रहते हैं तो इनको कोई ना कोई आश्रय चाहिए आश्रय के बिना गति नहीं होती है जैसा वायु आदि आश्रय कोई भी आश्रय चाहिए वो आश्रय से उसको गति करना तो वो आश्रय क्या है ऐसा यहां संशय है वो आश्रय को लेकर के रश्मि संबंध विचार करना रश्मि है या अन्य कोई भी है नाडी रश्मि संबंधस्य से रात्रो योग्य अनुपलब्धि निरुद्धत्वाद ये रश्मि अधिकरण दसवा अधिकरण है न्याय संग्रह में कहते हैं यह नाडी रश्मि संबंधस्य से रात्रो योग्य अनुपलब्धि निरुद्धत्वाद ये कहा यह प्रकाश आदि मार्ग से जाने के लिए अब वो कोई भी जब मृत्यु को प्राप्त करता है कौन से समय में मृत्यु को प्राप्त होगा यह अनिश्चित है कर्म तो किया ठीक है, है उपासना की है लेकिन मृत्यु का समय का कोई निश्चय नहीं है ऐसे में इसको मृत्यु कोई भी अवस्था में कहीं भी प्राप्त हो सकती है रात में दिन में जैसा भी हो तो ये यदि रात में मर जाता है मृत्यु रात में होती है तब वो कैसे रश्मियों का संबंध करेगा यह प्रश्न है तो नाड़ी रश्मि संबंध से रात्र योग्य अनुपलब्धि विरुद्धत्व कि नाड़ी और रश्मि का जो संबंध है अब यहां नाड़ियों का और रश्मियों का एक संबंध बताएंगे संबंध यही है कि जो नाड़ी से यहां से निकलता वो नाड़ी में जो प्रकाशमान अभी बोला वो प्रकाशित हो जाता है तो भाष्य में उसके लिए कुछ प्रक्रिया बताए कि वहां जब प्रकाशित होता है वो पित्त आदि के द्वारा वो प्रकाशित होता पित्त आदि के द्वारा प्रकाशित होकर के वो नाड़ी से वो बाहर निकलेगा और वो जो नाड़ी में जो पित्त है पित्त आदि है उसके साथ में उपनिषद में ये दिखाया उसके साथ बाहर का रश्मियों का संबंध है बाहर का जो सूर्य रश्मि है उनका संबंध होता है वो उसी के द्वारा वो प्रकाशित होता है ऐसा तो जैसे गर्म के समय में हमारे शरीर जब गर्म होता है पित्त की वृद्धि होती है जैसा दिन के समय में पित्त बढ़ता है तो ये बाहर के प्रकाश के संपर्क से ही हो रहा केवल हमारे शरीर में नहीं सभी शरीर में होता है और अन्य वस्तु जो सृष्टि में है उनको भी होता है ऐसा बाहर का वायु के साथ जैसा हमारे प्राण का संबंध है बाहर के ठंडक आदि स्पर्श के साथ संबंध है इसी प्रकार बाह्य रश्मियों के साथ सूर्य रश्मियों के साथ ये नाड़ियों का भी संबंध है ऐसा होने से ही ये बाह्य ना बाह्य रश्मियों से ये नाड़ी जो है शक्ति ग्रहण करती है प्राण शक्ति ग्रहण करती है ऐसा एक संबंध बोल, बोला गया हमारे यहां के जो जैव शास्त्र है उसमें भी इस प्रकार की कुछ बातें कहते हैं ये एक जो है रिसेप्टिव प्रोटोन प्रोटीन्स करके है रिसेप्टिव प्रोटीन्स बोलते हैं वो उनके कार्य से ये बाहर के तरंगों को शरीर ग्रहण करता है ऐसा उन्होंने सिद्ध किया यानी ग्रहण करने वाले कुछ धादु हमारे शरीर में है बाहर से विषयों का ग्रहण करती है और बाहर के जैसा मौसम है इत्यादि का भी ग्रहण करती है जो तरंग है यानी जो एनर्जी है शक्ति है उसको भी ग्रहण करती है ऐसा कुछ कहा गया तो वो भी कुछ प्राण से ही संबंधित करता है क्योंकि शक्ति से संबंधित करने का अर्थ वो प्राण से संबंधित होता है और प्राणों का संबंध ही हम नाड़ी को मानते हैं जैसा कल कहा था बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख जो नाड़ियों बताई गई है तो उनके साथ इनका संबंध होगा उसी से शरीर की वृद्धि और पुष्टि इत्यादि होती है ये एक संबंध के विषय में ये नाड़ी खंड करके ब्रेदारण्य उपनिषद में है नाड़ी खंड भी इसको बोलते हैं वहां इस पर विचार किया और ऐसा ही नाड़ी खंड का नाडी खंड यहां छांदोग्य में भी है तो भाष्यकार ने इन दोनों का संबंध का कुछ कथन वहां किया है उसी के आधार पर यहां कह रहे हैं अब यहां से नाड़ी के द्वारा जो निकलेगा सुषुम्ना से निकलेगा या अन्य नाड़ी के द्वारा निकलेगा वो रश्मि का संबंध करेगा ये बाहर जो रश्मि है श्मि उसका संबंध करेगा किंतु यह रात्रो नहीं हो सकता रात्रि में तो सूर्य रश्मि नहीं है तो रात्रि में सूर्य रश्मि नहीं रहने से योग्य अनुपलब्धि निरुद्धत्व अब यो है सूर्य रश्मि ना होने से वहां संबंध करने के लिए नहीं है तब अब रात्रि में मृत्यु होने पर यह किस प्रकार रश्मि के द्वारा निकलेगा रा, रात्रि में तो रश्मि नहीं है ना तो रश्मि नहीं है तो इसका निकलना कैसा होगा अब वो रश्मि के द्वारा संबंध करके निकलना है तो उसके द्वारा होना चाहिए तो रात्रो योग्य अनुपलब्धि निरुद्धत्व ये कहते हैं रात्रि में योग्य अनुपलब्धि के द्वारा निरुद्ध है यानी रश्मि के रहने की योग्यता रात्रि में नहीं है इसलिए ये रात्रि में नाड़ी रश्मि का संबंध नहीं हो सकता अब जिसकी मृत्यु रात्रि में होगी तो उसका क्या होता था अक्सर तो ज्यादा सामान्य मृत्यु रात्रि में ही होती है तो यह यहां विचार करना है यह संबंध कैसे करेगा यह विचार करना है। कहते हैं निशि मृता नाम रश्मि अनालंबनत्व अनालंबनत्व दिवस प्रतीक्षोर अनुपत्तेर ये दो हेतु पूर्व पक्ष देरा कि जो रात्रि में मरता है निशी मृतानाम निशा निशि मन रात्रि रात्रि में जो मरता है उसका तो रश्मि अनालंबनत्व और दिवस प्रतीक्षा और अनु अनुपत् रश्मि का आलंबन नहीं मिलेगा जो रश्मि से साथ जुड़ करके जाना चाहिए ऊर्धव गति को प्राप्त करने के लिए वो नहीं मिलेगा और रात्रि में है कैसे मिलेगा तो रश्मि का आलंबन नहीं मिलेगा एक बात दूसरी बात क्या है कि दिवस प्रतीक्षा और अनुपत्ति और रश्मि को इंतजार करते वो दिन तक प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे और रात में मरने वाले तो रात में मरता है वो तो रात में मृत्यु तो दिन के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगी तो आपके कथन के अनुसार फिर सबको दिन में ही होना चाहिए तो दिन में होंगे तो तब प्रकाश मिलेगा उस रश्मि मिलेगी उसी के द्वारा वो जाएंगे अब वो नहीं होगा तो फिर नहीं होगा इसलिए ये दोनों के अनुपत्ति है दोनों संभव नहीं क्या क्या दोनों संभव एक तो रश्मि बन संभव नहीं दूसरा रात में मरने वाले व्यक्ति दिन तक प्रतीक्षा नहीं करेगा मरने वाले किसकी प्रतीक्षा करता वो तो जब मरना मरता तो ना आदित्य गमने ना विद्याल प्राप्ति रिधि प्राप्त हो इसलिए आदित्य आदि गमन को प्राप्त करके क्योंकि क्रम से यहां से आदित्य लोग में जाना है तो आदित्य को प्राप्त करके वहीं से आगे विद्या का फल प्राप्त होना यह संभव नहीं हो पाए क्योंकि वो रात में मरा रात में मरने से रश्मि का आलम पर नहीं मिला तो फिर कैसे करेंगे तो जा, जाएगा और तब तक दिन के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता कहां इंतजार करेंगे समस्या है ना इंतजार करने के लिए कोई वेटिंग रूम तो है ही नहीं तो यहां शरीर से निकलेगा फिर कहीं इंतजार करेगा फिर उसके बाद जब रश्मि आएगा फिर उसके साथ जुड़ेगा जाएगा इत्यादि ये, ये तो नहीं बता सकते अब जो निकलता है वो तो करेगा निकलेगा जहां कोई वेटिंग संबंध तो नहीं हो सकता तो न आदित्य गमने न आदित्य का आदित्य का संबंध करके गमन संभव ना होने से विद्या बल प्राप्ति यदि प्राप्त हो तो विद्या बल प्राप्ति नहीं होगी आदित्य को मार्ग को प्राप्त करके जो विद्या को प्राप्त होना था ये नहीं होगा क्योंकि उत्तरायण मार्ग में ऐसे अर्चिर ज्योति शुक्ला अग्निर्ज्योतिर शुक्ला षणमासा इत्यादि का और अर्चरादि मार्ग कहते हैं तो ये अभी हवा इसके और भी विचार करेंगे ये अर्चिरादि मार्ग और ये अग्नि ज्योति वाले दोनों में थोड़ा सा भेद है ये बताएंगे क्योंकि यहां स्मृति में अग्नि ज्योति रहा शुक्ला इत्यादि और यहां अर्चिरादि मार्ग है ऐसा तो दोनों एक ही मानते सामान्य में किंतु तो कुछ विशेष भेद है उसको बताएंगे यहां स्मृति का अनुसरण नहीं करेंगे स्मृति का अनुसरण करेंगे तो ये है ये तो सामान्य बात है अब यहां जो भी बता रहे हैं ना ये सारे विज्ञान से जुड़ी हुई है। मतलब जो हम विज्ञान के द्वारा जानते हैं फिजिक्स के द्वारा जानते हैं, उसी को बता रहे हैं। उसी के अनुसार यहां यह प्रक्रिया चलाना तो अभी तो है ही नहीं रश्मि तो है नहीं रश्मि नहीं है फिर तो नहीं होगा तो उत्तरायण मार्ग उसको मिलेगा ही नहीं जो भी रात में हो गया क्या अब कहते हैं कि काल विशेषण काल विशेषण नाड़ी रश्मि संबंध शास्त्र अन्यथा अब ये जो आपने कहा ये सामान्य में ठीक है ऐसे तो दिन में नहीं हो जाएगा और रात में मरेगा तो दिन में तो रश्मि नहीं मिलेगा इत्यादि ठीक है लेकिन हमारे यहाँ जो है ना ये शास्त्र में काल विशेष के द्वारा नाडी रश्मि संबंध शास्त्र प्राप्त होता काल विशेष या दिन रात आदि काल है उसके बाद उत्तरायण दक्षिणायण इत्या क्रम से पक्ष शुक्ला पक्ष कृष्ण पक्ष आदि क्रम है वहां तो आगे बताएंगे वो सारे क्रम बताया उसी के क्रम से जाएगा तो ये काल विशेष का कथन है काल विशेष का कथन होने से नाडी रश्मि संबंध शास्त्र अन्य अनुपजा नाडी रश्मि संबंध शास्त्र भी प्राप्त होता है नाडी रश्मि का संबंध होता है उसके बिना आगे नहीं जाएगा ये भी प्राप्त होता है और काल विशेष भी प्राप्त होता है यह शास्त्र है हमारे पास तो अब क्या होगा तो शास्त्र है तो इसका कोई अर्थ तो बताना पड़ेगा शास्त्र को अन्यथा नहीं कर सकते यहां श्रुदा अर्थापत्ति है तो शास्त्र में काल विशेष का भी श्रवण है और नाड़ी रश्मि संबंध का भी श्रवण है ये दोनों सत्य है इसलिए इसको अन्यथा न मानते हुए रात्रो उष्ण उपलब्धि मंदा अंधकार अपवरगार अंदर, अंदरिव उपलब्धि योग्य सूक्ष्म रश्मि संबंध कल्पनाया निशि मृदानामपि आदित्य गमनम रश्मि संबंध द्वारे विद्यो शास्त्र जो कहता है वो सत्य होता है बहुत लोग ऐसा मानते हैं हमारे वेद शास्त्रों में साइंस का विज्ञान का संबंध नहीं है विज्ञान तो बाद में डेवलप हुआ विज्ञान का आगमन बाद में हुआ और वेद में जो कुछ कहा ये अविज्ञान मैं अवैज्ञानिक है विज्ञान संबंध में नॉन साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक नहीं होता साइंटिफिक रीजन नहीं दिया जाता है ऐसे कहते हैं। ये कथन उनका कुछ एक अंश में ठीक है एक अंश में इसलिए ठीक है जहां विज्ञान के साथ संबंध नहीं है जिस विषय में जैसा आत्मा आदि के विषय में विज्ञान का संबंध नहीं उस विषय में जो वेद कहता है उसी को हमको स्वीकार करना पड़ेगा जो कहता है वेद उसका करना पड़ेगा जैसे कर्मफल है कर्मफल का संबंध नहीं आत्मा का संबंध नहीं इत्यादि जो उसके विषय में जो कथन करते हैं विज्ञान ने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया या वो जानते नहीं अब ना केन प्रकार में वहां जोड़ना सोच रहे हैं तो हो जाता है कुछ जोड़ते हैं और वेद का वेदांत का मुख्य विषय तो आत्मा प्रतिपादन है मोक्ष प्रतिपादन है धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का अंतिम पुरुषार्थ को लक्ष्य रखा उसी को लक्ष्य रखकर के चारों पुरुषार्थ का विधान किया इसलिए वेद का सार तो वही है इसमें कोई संशय नहीं और उस पर तो साइंस कुछ कह नहीं सकता इसलिए क्या करेंगे उसके विषय में उनका कोई ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे वो नहीं बोल सकता और जिसका जिसके विषय में ज्ञान है वही उस वही विषय को वो कह सकता है अन्य विषय को नहीं कह सकता है ऐसा लोग में प्रसिद्ध है जिस विषय पर जिसने अध्ययन किया है और उसका फल प्राप्त किया है उस विषय पर वो कोई जवाब दे सकता है दूसरा नहीं दे सकता तो ऐसा देखा जाए तो उस विषय पर इन्होंने कोई चिंतन नहीं किया अब उनके पास चिंतन करने के लिए कोई आ, मार्ग भी नहीं है इसलिए नहीं करते इसलिए वो छोड़ दिया ये ठीक है इतने में तो वेद के साथ इसका संबंध किंतु बाद में वेद में जो कुछ उदाहरण के तौर पर कहा दृष्टांत के तौर पर जितने जो शास्त्र संबंध बातें हैं सृष्टि के संबंध में हैं ऐसे पदार्थों के विश्लेषण है कि पदार्थ कैसे उत्पन्न होते हैं क्या होते हैं इत्यादि के संबंध में जो होता है शारीरिक शास्त्र है शरीर के संबंध में शरीर संबंधी शास्त्र है और बाह्य विषय के संबंध में का शास्त्र है जिसको हम अलग अलग शास्त्र नाम से जानते हैं ये सारे बताते हैं अब ये सारे वेद का उद्देश्य नहीं है किंतु ये सारे वेद एक प्रक्रिया के अनुसार आपको समझाने की दृष्टि से बताते हैं इसका कथन करने का उद्देश्य नहीं जैसा साइंस का उद्देश्य होता है इन शास्त्रों का कथन करना जैसा फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो जो भी होता है उसको कथन करके समझाना उसका उद्देश्य है उसका साइंस का कोई मोक्ष उद्देश्य नहीं है आत्मा आदि का ज्ञान उद्देश्य नहीं है उसका उद्देश्य तो सफलक उद्देश्य है और इस लोग में प्राप्त होने वाला उद्देश्य है कोई परलोक का उद्देश्य भी नहीं है उनके पास किंतु वेद का ऐसा नहीं होता वेद का जो है इस लोगों का कोई उद्देश्य मुख्य है ही नहीं वो तो आवाम में बीच में आ जाता है एक को करते समय दूसरे भी आता है आम्रार्थ आम्रार्थ जो है आम के लिए वृक्ष को खड़ा कर दिया तो वृक्ष बड़े होने के बाद में वो आम भी देगा और छाया भी देगा। तो उद्देश्य कुछ और है लेकिन वो उसी के साथ दूसरा भी फल आ जाता ऐसा कुछ फल आता यार तो इसीलिए ये वेद जिसको उदाहरण के दौर पर लेके कहते हैं वो उदाहरण के दौर पर कहना उसका कोई उद्देश्य नहीं है उद्देश्य नहीं होने पर भी उसका कथन करते हैं और वो कथन में ये सब आ जाते हैं उसमें जो कुछ बोला जाता है साइंस की बात है क्यों वो तो सृष्टि के संबंध में बता रहा और ऐसा बता रहा है कि वो पहले से वहां सिद्ध है सब लोग जानते हैं इस प्रकार बताते हैं कुछ कुछ संबंध को लोग में जानते नहीं लोग सामान्य रूप से नहीं जानते उसको भी लेकर के दृष्टांत बना करके बताते तो सृष्टि के अंतर्गत जो लौकिक है लौकिक दृष्टांतों में और लौकिक वचनों में जितने वेद में आया उसमें सब कुछ साइंटिफिक रीति से हमने वैज्ञानिक रूप से उसको सिद्ध किया जा सकता है ऐसा उनकी भाषा कुछ अलग होगी और आशय प्रकट करने की शैली अलग हो सकती है लेकिन वो उसको निश्चय किया जा सकता और जिस विषय पर इनके कोई गति नहीं है साइंस की गति नहीं है वो तो उस विषय पर वेद ही बोलता और उसी पर है उसका उसका कोई उत्तर नहीं दे सकता और उस पर कोई प्रश्न भी यह नहीं कर सकता क्योंकि तो उसके विषय में इनकी जानकारी नहीं है तो प्रश्न नहीं कर सकता ऐसा ही कुछ विषय है यहाँ जैसा आप देखेंगे वर्षा के बारे में या इत्यादि के बहुत सारे विषय है जो पहले वेदों में और वेद के आ, अंग शास्त्रों में वेदांगों में जो जो कहा गया है वो अभी भी वैसे के वैसे सत्य है और बहुत सारी बातें आ, इन्होंने परीक्षण निरीक्षण करके सिद्ध कर दिया और सिद्ध हो रहा है पहले से ऋषियों ने किया और अभी भी कर रहा है तो वो तो चलता रहे अब यहां जो है ये जो विषय आप देखें यह विषय भी ऐसा है ये पूर्णतः कोई आत्मसंबंधी विषय नहीं है ये लौकिक जुड़ा हुआ विषय है एक मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद में वो इधर शरीर से निकलता है शरीर से निकलते वक्त कैसे निकलेगा तो निकलने के लिए कोई माध्यम चाहिए ऐसा लगता है क्योंकि वो जो शरीर से निकलती है आत्मा उसके साथ प्राण आदि है प्राणादि संघात है इसका अर्थ है कि उसमें इंद्रिया आदि ये सबके तेजो अंश बैठा हुआ सबके सूक्ष्म अंश बैठे तो इनको कहीं गदी करना है या व्यापक रूप से उसको प्राप्त होना है या कहीं भी जाना आना लय करना हो तो कोई आलंबन चाहिए ऐसा आलंबन मानते हैं अब यह आलंबन के लिए अभी जैसा हमने आरंभ में कहा नाड़ी और रश्मि का संबंध माना नाड़ी और रश्मि का संबंध माने बाह्य जो प्रकाश है उसको रश्मि कहना सूर्य प्रकाश और ऐसे प्रकाश सूर्य प्रकाश का भी चंद्र प्रकाश सबका होगा सूर्य प्रकाश ही प्रति के के चंद्र प्रकाश में आता है और अन्य ग्रहों का प्रकाश ज्योतिष में तो और भी प्रकाश को माना है ये सारे ज्योतिष शब्द का अर्थ हुआ। जो प्रकाश करते हैं, इनको सब मिला करके ज्योतिष बोलते है, तारे हैं ग्रह है, है नक्षत्र है तो ये सब होते हैं ज्योति है ये। तो ज्योति जैसा भी है सूर्य एक ज्योति है और बाकी सब अन्य ज्योति उससे जुड़े हुए ऐसा अग्निबीज होती है तो ये जो संबंध है रश्मि और नाड़ी का बताया वो यहां आपत्ति कर रहे हैं कि ये रात्रि में यह संभव नहीं ये है यह विषय है रात्रि में वो प्रकाश नहीं रहता है तो आपके जो रश्मि संबंध नहीं हो पाता नहीं होने पर रात्रि में जिसकी मृत्यु होती है वो रश्मि संबंध से यात्रा नहीं कर सकता नहीं कर सकता है तो विद्या फल को प्राप्त नहीं कर सकता और जो अचिरादि देवताओं के विषय में कहा वो विस्तार से आप आगे बताएंगे वो अर्चनादी देवताओं में अहर भी एक देवता आती है अहर देवता अहर काल को दिन को बोला गया जो तो दिन में मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो ही उत्तरायण से जाता है ऐसा वहां उत्तरायण मार्ग के संबंध में कहा है वो भी है रात्रि में जाता है दक्षिणायण में जाता है अब ये यहां विद्या जो अभ्यास किया है जिन्होंने उपासना की है वो उपासक अभी रात्रि में मर गया तो रात्रि में मर गया तो स्वाभाविक है अब तो रात्रि में मरने पर उनको विद्या का फल नहीं हो मिल पाएगा विद्या का फल के लिए वहां कोई वो तो जो मार्ग पकड़ना था वो नहीं मौका और एसपी का संबंध भी नहीं होगा नहीं निकलेगा ये यहां प्रश्न किया गया जो मैंने वैज्ञानिक रूप से हमको समझाना पड़ेगा कि क्यों है ये जो आत्मादी विषय नहीं ये लौकिक विषय मृत्यु होती है तो कैसे होती है आत्मा के साथ तो इसका सभी संबंध नहीं किया उसमें ये उत्तर दे रहे हैं कि ये देखो ये हमारे पास जो काल विषय शास्त्र है और नाड़ी रश्मि संबंध शास्त्र है इन दोनों शास्त्र को हम अन्यथा नहीं मान सकते ये दोनों शास्त्र ये लौकिक प्रक्रिया को बताती ये दोनों लौकिक प्रक्रिया को लेकर के शास्त्र है अब ये अन्यथा नहीं हो सकता जैसा जल ठंडा है शास्त्र ने कहा इसको अन्यथा नहीं कह... कहते क्योंकि जल ठंडा ही होता है और अग्नि गर्म है ये उसका स्वभाव है ऐसे ही इसको स्वभाव से करें है ना इसीलिए इसमें अविश्वास नहीं किया जा सकता फिर क्या होगा अब रात्रि में रश्मि का संबंध है या नहीं है ये सिद्ध करना ये तो आजकल तो साइंस में तो सब सिद्ध किया हुआ है लेकिन अब ये शास्त्र में इतने हजारों साल पहले हजार क्या रहा है तो ये तो कितना साल पहले है, नादी है जो वेद को मानेंगे फिर भी अब कुछ हम विचार के लिए इस सृष्टि के अंतर्गत कुछ समय का भी चिंतन कर लेंगे तब भी ये अभी जो वर्तमान में जो कुछ प्राप्त हुआ उसी के समय के अनुसार और भी बहुत पीछे का समय होगा उतने समय के बीच में जब सामान्य अभी के ज्ञान के जो अभी का जो सामान्य ज्ञान है उसी के अनुसार उस समय तो नागरिकता बनी नहीं है ऐसा मान करके चलते तो नागरिकता बनी नहीं है तो उस समय उन्होंने इन बातों को कैसे बताया यदि नागरिकता नहीं है सिविलाइजेशन बना ही नहीं मतलब कोई संस्कृत व्यक्ति नहीं थे कोई जंगल में रहने वाले लोग थे उनको इस प्रकार की बुद्धि नहीं थी तो ऐसे समय में इस प्रकार की बातें कैसे कह सकते अब जिस प्रकार आप विचार करो तो बुद्धि का विकास का जो काल चक्र इन्होंने बताया कालक्रम बताया है ये कालक्रम के प्रणाली से आप जो है कभी भी निश्चय नहीं कर सकते कि ये सब विचार कितने पहले कैसा होगा ऐसे बिल्कुल जंगल में रहने वाला कुछ नहीं जानता तो उनको ऐसे आ गया वो तो आजकल हम देख सकते हैं जो विद्या अभ्यास नहीं करता है अध्ययन आदि नहीं करते हैं एजुकेशन जिनका नहीं है जो तो गाँव में रहते हैं जंगल में रहते हैं तो उनका उस प्रकार जान नहीं रहता जो हम मान तो इसी से हम अनुमान कर सकते हैं तो उसके पहले पहले जो जंगल में रहे होंगे तो उनको तो ज्ञान नहीं रहा होगा ऐसा लगता है लेकिन फिर भी ये सब हो गया तो इसका मतलब ये जो नागरिकता वाले सिद्धांत है ये पूरी तरह ठीक नहीं है क्योंकि ये जो हमको मिल रहा है इसको लेकर के हमको चिंतन करना पड़ेगा आपको जितना समय उन्होंने बोला दस हजार आठ कोई कोई अलग अलग बोलते रहता तो जितना भी बोला है समय अपने अनुसार उनके अनुसार हम तो समय का उसी प्रकार नहीं मानते लेकिन मान करके चलेंगे तो भी इतने साल पहले इतने विकास हुआ था ऐसे कैसे स्वीकार किया जा सकता ये अभी देखिए यहां अभी समस्या आ गई आपको युक्ति से समझाना है उसके लिए क्या करते हैं कि रात्रि में आपको प्रकाश दिखाई नहीं देता प्रकाश दिखाई देता है रात्रि में नहीं है तो प्रकाश किरण रात्रि में नहीं है ऐसा ही है ना है रात्रि में प्रकाश किरण नहीं नहीं है उसमें भी संघ कर रहे रात्रि में रात्रि है भाई रात्रि में प्रकाश है तो फिर लाइट क्यों जलाते रात्रि में प्रकाश नहीं है हाँ तो ऐसा ही है सभी ऐसे ही मानते रात्रि में प्रकाश नहीं तो लेकिन ऐसा नहीं है रात्रि में भी प्रकाश है रात्रि में प्रकाश है तो वो रात्रि में जो प्रकाश है ना ये प्रकाश जो है आपको दिखाई नहीं देता ऐसा प्रकाश है अब वो ये सिद्ध कर रहे हैं अभी देखिए भाषा में भी कहेंगे और भाष्यकार को भी ये सब साइंस का कितना बड़ा ज्ञान था उस समय और बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। कि ये तो ऐसा नहीं किसी ने बोला सुना सुनसुनी बात कह रहे ऐसे नहीं ब्रह्म सूत्र में उसको लेकर चर्चा कर रहे ऐसे ही विषय पर मीमांसा सूत्र में भी न्याय में भी अन्यत्र सूत्रों में भी इस विषय पर बहुत चर्चा है तो इसका मतलब ये लोग जानते ही थे स्पष्ट रूप से जानते थे ऐसा नहीं अब रात्रि में आप प्रकाश नहीं है ऐसा मानते हैं तो ये नहीं बोलते ऐसा नहीं शास्त्र ने कहा है रात्रि में प्रकाश है प्रकाश किरण से ही वो जाएगा और प्रकाश नाड़ी का संबंध होता ही है फिर रात्रि हो दिन हो जाएगा तो उसी से जाएगा वो शास्त्र ने ऐसा कहा उन्होंने यही नहीं कहा कि रात्रि में प्रकाश किरण का संबंध नहीं करता है और वो दिन के प्रति प्रतीक्षा करके फिर दिन में ही संबंध करेगा ऐसा नहीं कहा सो रहता है मतलब ये है प्रकाश किरण संबंध है तो वो कैसे मालूम पड़ेगा है? बोलते हैं रात्रि में हमें प्रकाश तो दिखाई नहीं देता फिर कैसे मालूम पड़ेगा लेकिन पूछते कि रात्रि में आपको गर्म होता है गर्मी लगती है तो बोलते हैं गर्मी तो लगती रात्रि में भी गर्मी लगती।, तो लगती है। तो रात्रि में गर्मी लगती है तो गर्मी कैसे लगी प्रकाश किरण ना से गर्मी कैसे लगी हाँ, अब आप बुद्धि हो रहा है पहले बोला नहीं है बोला आप बोल रहे नहीं है नहीं ऐसा तो नहीं ये जो है ना जो तो साइंस ये सब पढ़ते समय भी ये करना चाहिए आजकल जो साइंस की पढ़ाई करते हैं ना वो खाली परीक्षा लिखने के लिए होता है उनको उससे प्रैक्टिकल नहीं जो बात साइंस की भी उनको पूछो उनको पता ही नहीं रहता तो ना कर देते क्यों वो परीक्षा लेकर के पेपर करके हो गया उसके बाद उसमें क्या प्रैक्टिकल क्या होता वो नहीं होता फिर जीवन के लिए जो कार्य करना है उसी को लेकर के कार्य करते हैं बाकी तो उसका पढ़ाई से कोई उसका संबंध नहीं होता तो ये प्रैक्टिकल बात है वो देखने का अब जो है ये एक लक्षण है कि हम ये व्याप्ति करेंगे कि जब जब गर्मी होती है तब तब वहां रश्मि सूर्य रश्मि का संबंध होता है सूर्य रश्मि के बिना रश्मि के बिना यानी प्रकाश प्रकाश नहीं लेने ले ले का वो गर्मा गोंगी ये जो गर्माइ है ये सूर्य का लक्षण है सूर्य का लक्षण अग्नि का जैसा उष्णता वो लक्षण है वैसे ही सूर्य का भी लक्षण है उष्णता रहती है। तो वो उष्णता तो रात में प्राप्त होती है क्योंकि रात में हम फैन चलाते हैं ऐसी चलाते हैं वो तो गर्म तो रहता तभी तो कर। तो उसका अर्थ यह है कि उष्णता रहने पर सूर्य रश्मि को रहना पड़ेगा क्योंकि सूर्य रश्मि के बिना उष्णता का संबंध नहीं होगा सूर्य का ताप जो भी संबंध करेगा वो उष्णता तो उसी के साथ रश्मि के साथ संबंध करके रहता है तो वो जो रश्मि है रात में उष्णता प्रदान करने वाली जो रश्मि है वो रश्मि आपको दिखाई नहीं देती वो दिखाई नहीं देना किसका दोष है वो दिखाई नहीं देना किसका दोष है गर्मी का दोष है कि रात का दोष है कि किसका दोष है आपका दोष क्या है आपका क्या दोष है तो ऐसा है ये देख इसलिए मैंने बोला ना साइंस पढ़ के कोई काम नहीं ये सब साइंस में पढ़ा हुआ है ये तो आप जो दसवें पास हुआ है उनको ये सब मालूम होता है दसवें है बारहवें है ये जो किया है तो पढ़ाई किया लेकिन वो कोई काम का नहीं है वो समझ में नहीं आता तो ये जो रेशमी है नहीं रश्मि उष्णता को अभी अलग नहीं बता रहे हैं कि जब भी उष्णता प्राप्त होंगे तो रश्मि अवश्य रहना चाहिए रश्मि के बिना उष्णता प्राप्त नहीं हो क्योंकि सूर्य का ताप जो है सूर्य के संबंध से ही रहेगा तोरे का अलग करके नहीं रहता गर्म कैसे रहता है ना पूर्व का प्रभाव नहीं इसलिए बोला है ना कि साइंस पढ़ते समय मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमने सभी हम, आपने हमने जो भी ये सब स्कूल में पढ़ाई किया ऐसे होता है वो पढ़ाई केवल उसमें जो बताया उतने करते हैं वो उष्णता जो है ये स्कूल में पढ़ाते हैं इसको लेकिन ये प्रैक्टिकल हम चिंतन नहीं करते तो प्रभाव का कुछ नहीं होता ये प्रभाव मैंने वो अलग वस्तु होनी चाहिए तब वो अलग वस्तु नहीं है वो जो वस्तु अग्नि है वही वस्तु जल में है और वो जो उष्णता है वही उष्णता यहां है और वो उष्णता का संबंध ये अलग उष्णता वो अलग उष्णता नहीं है अब उष्णता का संबंध कैसा रहेगा ऐसा अनुमान कर रहे हैं अभी हम इसी में एक अनुमान कर रहे हैं कि उष्णता का संबंध रेश्मी का संबंध के बिना नहीं रहता है तो वो रश्मि का संबंध है इसका अर्थ है कि रात में यदि उष्णता है तो रश्मि का संबंध होना चाहिए अब वो रश्मि का संबंध है तो फिर दिखाई देना चाहिए रश्मि का संबंध मतलब प्रकाश है प्रकाश तो दिखाई देना चाहिए यह मैं प्रश्न किया तो प्रकाश दिखाई दिया देता है नहीं देता है नहीं देता है प्रकाश तो दिखाई नहीं देता है प्रकाश दिखाई देता है तो हम लाइट आदि नहीं जलाते तो नहीं दिखाई देता है फिर भी प्रकाश है तो यह किसका दोष है यह पूछ रहा ये प्रकाश है उष्णता का अनुभव हो रहा तो अब जो है आपको दिखाई नहीं देता ये जो है चक्षु का दोष है चक्षु का दोष मतलब चक्षु को बनाया ऐसा भगवान ने अलग अलग प्रकार की चक्षु बनाए किसी को ज्यादा दिखाई देता है किसी को कम दिखाई देता इसमें क्या है कि जो प्रकाश है प्रकाश में अलग अलग किरण है ये अलग अलग किरणों का नाम आदि आप साइंस में जानते हैं वो वायोलेट रश्मि से अट्रा इत्यादि जो भी होता है वो अलग अलग रश्मि है तो उनमें से कुछ रश्मिया हैं, कुछ रश्मियों का प्रभाव के समय में हम देख सकते हैं। हमारा जो है देखना हो जाएगा चक्षु उसी को देख सकती है और और उसके बाद जब वो रश्मिया समाप्त हो जाती है तो दूसरे रश्मि रहने पर उस रश्मि से हमें दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे आम आंख के लिए वो रश्मियां बहुत कमजोर पड़ जाती है इसके कारण उसको वो देख नहीं पाता है तो आंख में वो व्यवस्था रखी आंख एक एक सीमित कार्य है तो उस सीमा के अंतर्गत देखता वो उससे अधिक होने पर नहीं देखता अथवा आंख खराब हो जाती है उससे कम होने पर भी नहीं देख सकती उसके मध्यम में जो रेस का संबंध है उसी को देख सकती है इसीलिए रात में जो रश्मिया है वो हम नहीं देख सकते लेकिन कुछ और जीव है जिनको रात के रश्मियों को भी देखने के लिए व्यवस्था भगवान ने दिया वो देख सकती है जैसे जो बाघ आदि होते हैं वो रात को दिखाई देता है बिल्ली को दिखाई देता है जो उनके उनके जो आंख बनी हुई है उसी के लिए बनी हुई है क्योंकि रात में उनको खाना पीना ढूंढना पड़ता है इसलिए वो उसको देख सकते हैं और वो जो जानवर है उनको दिन में नहीं दिखाई पड़ता दिन में जैसा हमको दिखाई पड़ता है वैसा दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि अधिक प्रकाश होने से वो कुछ जानवरों के जो है आंखें कमजोर पड़ जाती है इसलिए वो दिन में खाना ढूंढना नहीं निकलते चुपचाप कहीं सो जाते हैं अब रात को जब हम करते हैं वो रात को सो जाते हैं दिन में ये करते हैं तो ये पूरे अनेक जीवों में तारतम्य है पक्षियों में भी है ये सब साइंस की बात है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और एक तो उल्लू को जानते हैं उल्लू का जो है आपको स्पष्ट मालूम है उल्लू को रात को दिखाई देता दिन में दिखाई देता मतलब उल्लू के लिए हमारा दिन उसके लिए अंधेरा है और हमारे रात उसके लिए प्रकाश है तो ये प्रकाश के बिना उल्लू नहीं देख सकता प्रकाश है लेकिन किरणों का अंदर है वो बना हुआ ऐसा यदि हम भी ऐसे बनाएंगे कुछ चश्मा आदि बनाएंगे उस प्रकार के जो उल्लू के आंख के अनुसार चश्मा तैयार करेंगे तो हमें भी दिन में दिखाई देता ऐसा चश्मा तैयार कर, कर दिया है ऐसा चश्मा पहनेंगे आपको रात को कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं वो पहनो फिर चलो तो जैसा आपको दिन में दिखाई दे रहा वैसा दिखाई दे रहा है ऐसे बना दिया तो वो किरणों का अलग अलग करके ऐसे कर दिया है जैसा ऊपर जो फाइटर फ्लाइट होते हैं जो तो युद्ध विमान होते हैं युद्ध विमान के लिए भी वो प्रयोग करते हैं और लोग भी उसको प्रयोग करते हैं वो करके जाते हैं तो उनको प्रकाश लेके जाने की आवश्यकता नहीं वो बाहर को देखने वाले को अंधेरा दिखेगा उसको प्रकाश दिखेगा तो ये सब प्रकाश किरण का संबंध करके ये किया अब ये जो ज्ञान है अब जो है कुछ साल पहले तक ही ये ज्ञान सब सिद्ध हो पाया हमारे साइंस के अनुसार ये किया लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इतने साल पहले अभी ब्रह्मसूत्र में आया तो ब्रह्मसूत्र से अभी बहुत पहले व्यास जी ने जो कहा तो उससे पहले भी है पहले भी रहा तभी तो श्रुदी में आया ये श्रुदी का तो विचार किया है और जब हजार डेढ़ सौ साल पहले जैसा भी है बाषिकार का समय में दो पक्ष है वही 2000 साल पहले मानते कोई 1000 साल पहले मानते जैसा भी है दोनों पक्ष में कोई भी पक्ष ले ले तो उस समय तो ये विद्या ये इस प्रकार का ज्ञान स्पष्ट था इसीलिए इस प्रकार संबंध करके हम बोलना चाहते हैं कि रात्रो उष्णोपलब्धि लिंगात छ यही बात न्याय शास्त्र में भी कहा न्याय स, न्याय शास्त्र में भी ये बात आती है तो रात्रि में भी उष्णता का संबंध होता है तो उष्णता का संबंध होने से मंद अंधकार अपवर कांधरिवा जैसे मंद अंधकार है आपको एक दृष्टांत दे रहे हैं आपको तो अभी आप साइंस आदि का अध्ययन करने के कारण इसको आप जल्दी समझ लेंगे लेकिन कुछ उस समय पहले कुछ सैकड़ों साल पहले ऐसा लोगों को था ही नहीं तो उनको समझाना पड़ता था कि ऐसे ऐसा होता है वो तो स्वीकार करेंगे नहीं तो इसके लिए दृष्टांत दे रहे जैसे मंद अंधकार है थोड़ा सा अंधेरा हो गया है उस समय में आपको खिड़की के अंदर बैठ करके खिड़की के अंदर क्या है दरवाजा के अंदर क्या है घर के अंदर क्या है दिखाई नहीं दे बाहर तो दिखाई दे बंदा अंधकार है तो बाहर का कुछ दिखाई पड़ सकता है लेकिन अंदर का दिखाई नहीं पड़ेगा प्रकाश के लिए ऐसा होता है तो ये क्यों होता है प्रकाश तो है लेकिन अंदर और बाहर के अंदर से वो प्रकाश में अंदर पड़ रहा है यह दिखाने के लिए इन्होंने दृष्टान्त दिया तो ये तारतम्य भाव से होता है तो तारद्य भाव से जैसा होता है उसी प्रकार उपलब्धि उपलब्धि अयोग्य सूक्ष्म रश्मि संबंध कल्पनाया ये देखिए अब देखिए इसलिए मैंने बोला ना इनको स्पष्ट ज्ञान था जैसा अभी हम साइंस में कहा अभी बताया आपको उसी प्रकार कह रहे हैं। कि वहां रश्मि है लेकिन वो रश्मि बहुत सूक्ष्म है और उपलब्धि के योग्य नहीं और इससे स्पष्ट क्या हो सकता कि उपलब्धि अयोग्य जो रश्मि हमको उपलब्ध हो रहे हैं तो वो तो हो रहे हैं दिन में और ये रश्मि जो उपलब्धि अयोग्य है तो उपलब्धि अयोग्य सूक्ष्म कल्पना उपलब्धिश्मी का संबंध को कल्पना करेंगे हम ऐसा करना पड़ेगा क्यों उष्णता प्राप्त हो रही है जहां उष्णता प्राप्त हो सूर्य का संबंध होता है सूर्य के संबंध के बिना नहीं होता और चंद्र आदि का प्रकाश सब सूर्य का ही प्रकाश है ऐसा होने से वो सूक्ष्म रश्मि का संबंध वहां भी रहेगा और इसलिए निशीमृता नाम अपनी आदित्य गमन इसीलिए निशिमृत जो होता है वो भी आदित्य होता है क्योंकि सूर्य का उदयास्त में जो है कल्पित है नीलाता ऐसा कहा वास्तव में ये सूर्य न उदित होता है नस्त होता है यह छांदों के उपनिषद में कहा और ये भी लोग जो है इसी को सब पढ़ते नहीं लोग बोलते हैं कि सूर्यास्त जो है और किसी ने खोज निकाला सूर्यास्त तो होता है होता है सूर्य उदय तो नहीं होता है ऐसे सब बाद में निकाला बोलते हैं ऐसे करके आपको पढ़ाया जाता है इसलिए जो कुछ आप स्कूल में पढ़ते हैं ना स्कूल में, में जो हिस्टरी में साइंस में जो साइंस के हिस्ट्री इत्यादि पढ़ते हैं वो कुछ भी सही नहीं तो देखा ही नहीं उन्होंने ये सब बातें ये पहले से कहा गया उन्होंने स्पष्ट वहां लिखा है कि वो सूर्य का जो उदय अस्तमय है ये ये इसके जो है चलन के कारण है ये सब दिखाता है पृथ्वी के चलन के कारण ग्रहों के का, चलन के कारण स्थान बदलने के कारण हम उत्तरायण दक्षिणायन की कल्पना की इत्यादि सारे हमारे पूरे पक्का है सब और उसमें फिर उन्होंने कहा कि वास्तव में जब आप उत्तर ध्रुव में जाते जब दो ध्रुव है उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव तो वहां जाकर के आप खड़े होते हैं वहां कहा है ऐसा उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव की बात है उसी से कंपेरिजन करके बताया है कि कहा क्या है कितना कितना आगे आगे जाएंगे तो दिन ही दिन मिलेगा ऐसा बोला दिवा दिवा ही बहुत बेहतर और पीछे पीछे जाएंगे तो प्रकाश नहीं होता है ना उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव ऊपर जाएंगे तो इधर नीचे जाएंगे तो तो वहां कहा कि जब वो आप उसको उत्तर ध्रुव की चोटी पे पहुंचेंगे तो वहां तो ना उदय दी ना सूर्य उदय भी नहीं होता अस्तमी देखिये यहां ये सब यहाँ बैठे बैठे उन्होंने खोज निकाल दिया अब उत्तर ध्रुव में दक्षिण ध्रुव में तो गया तो नहीं होगा कैसे जाएंगे तो जाना ही संभव होना अभी भी जाना बहुत मुश्किल है तो गया होगा अभी गया भी होगा तो उन्होंने आकाश के, के द्वारा गया होगा जैसे बताया ना योग सिद्धि के द्वारा वहां जाकर के देखा होगा कि ये कैसे होता है सूर्य कहां से उदित होता है देखने के लिए गया होगा जैसे हनुमान जी गए थे तो ऐसा गया हो सकता है लेकिन यह ज्ञान तो पक्का यह जो ज्ञान बोल रहा है जोग्राफी के हिसाब से भी और एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी ये पूरा पक्का ऐसा ही है ये तो सत्य है तो वहां उन्होंने कहा कि वहां वास्तव में सूर्य न अस्त होता है न उदय होता है इसीलिए कहा कि ये जो मनुष्य यहां रहते हैं ना मनुष्य को बराबर संभालने के लिए यहां दिन रात की व्यवस्था बनाई है अब हम यहां बैठ करके यह सब देख रहे हैं कि दिन है रात है ये है वो है सब यहां बैठ के देख रहे हैं क्या आप यहां से बदल के देखो तो सब बदल जाता है अब यहां से उत्तरधुनु की ओर जाएंगे तो फिर आप दिन रात के लेकर के आप उदयास्त में कर संध्या ही नहीं कर सकते संध्या है ही नहीं वहां तो वहां संध्या समाप्त हो जाती जो उदयास्त है नहीं तो उदयास्त में संध्या करना है वो वहां लिखा है वैसा तो वहां तो संध्या भी नहीं संध्या वंदन भी नहीं कुछ भी नहीं है फिर सो भी नहीं सकता रात है नहीं तो कैसे सोएंगे फिर रात में तो सोना होगा तो दिन में भी सोना पड़ेगा फिर तो ये सारे व्यवस्था चौपट हो जाती ये व्यवस्था यहाँ के लिए बने पृथ्वी के लिए वहां जाने पर नहीं तो जो इससे बचना चाहता है तो उसको उधर जाना चाहिए ऐसा कहा वो ज्यादा जा, समय वहां प्रकाश मिलेगा अंधेरा कम रहेगा ऐसा तो ये सब बातें हैं इसलिए कह रहे हैं कि यहां जो है ये सूक्ष्म रश्मि संबंध से हमें निश्चय करना पड़ेगा कि मृतक कोई भी समय में मृत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता आदित्यादिगमनम रश्मि संबंध द्वारे न इसीलिए जो जिनको पहले जमाने में ये जो मॉडर्न एजुकेशन नहीं था उस समय यही सब पढ़ करके वो सारे विद्या को प्राप्त करते थे कि जो हमारा फिजिक्स है ये शास्त्र के अनुसार न्याय शास्त्र और न्याय और ये वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन ये सब हमारे लिए फिजिक्स है उसको पढ़ो तो फिजिक्स हो जाए और योग शास्त्र तो साइकोलॉजी और ये ये जो भी है सब कुछ सब मिला हुआ सारे कुछ इसमें विचार आता है और जो मीमांसा है जो प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें आता है और जो है और जैसा भगवत गीता है महाभारत है मीनु है ये सब मैनेजमेंट जो आजकल मैनेजमेंट की बात करते हैं वो मैनेजमेंट का शास्त्र है और हमारे पास 64 कलाएं थी चौसठ कलाएं सिक्सटी कलाएं ये कलाओं में आपके सारी दुनिया के कला आए वो कैसा बनाना है घर कैसे बनाना है फिर ये कैसे करना है कपड़ा कैसा बोलना है वो बिस्तर कैसा करना है वो करना ये करना क्या बोलते हैं पूरा इंटीरियर डिजाइन वो बाहर का डिजाइन वो डिजाइन सारा आ गया और कैसे ये फैशन मतलब जो होता है ना बाल कैसे संवारना है ये करना वो करना वो सारा कुछ उसमें आता सौरंधरी क्रिया बोलते तो ये चौसठ कलाएं इतनी विकसित थी उसमें सब व्यवस्था थी उनके सबका ग्रंथ भी है पाचक कला हाँ पात पा, पाक शास्त्र एक ग्रंथ है आजकल जो कुकिंग बुक है बहुत पहले से बना हुआ पाक शास्त्र उसमें बताया कि क्या क्या मिलाने से क्या क्या होगा फिर कैसे कैसे होगा ऐसा रस के बारे में बताया वो पाक कला में कोई वो भी पढ़ाई करते सबकी पढ़ाई होती ये सारे पहले से थे गुरुकुल में अध्ययन करते और आयुर्वेद वैद्य शास्त्र हो गया शरीर संबंधित सारे उसमें आ गया और ज्योग्रफी के बारे में भी उसमें आ गया पुराणों में बहुत सारे पुराणों में ज्योग्राफी का नॉलेज ऐसे सारे है अभी और और विभाग कर दिया इन्होंने लेकिन सामान्य में लगभग सभी शास्त्र का विभाग हो जाए क्यों ये सब लौकिक नॉलेज है लौकिक नॉलेज चाहिए उसके बिना आप कैसे करेंगे तो ये सब था उसी में ये भी था कि जो एस्ट्रोनोमी जो होते तो ज्योतिष में ज्योतिष में एक तो फलित तो ज्योतिष होता है फलित तो ज्योतिष का अर्थ जो फल बताएंगे फल के संबंध में होता है जिसको ज्योतिष आदि ज्योतिष ज्योतिष बोलते हैं वो फलित ज्योतिष होता है और एक जो होता है वो फल फलते नहीं फल कुछ नहीं बताएंगे वो ग्रहों के स्थान कहाँ कहाँ क्या क्या होता है जैसे ये ये ऐसा बारे बातें होती जिसको अंग्रेजी में आस्ट्रोनॉमी कहते आस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दो होता है एस्ट्रोलॉजी को हम अभी ज्योतिषास्त्र कह रहे हैं लेकिन जो वास्तविक ज्योतिशास्त्र है वो आस्ट्रॉनॉमी है एस्ट्रोनॉमी पर आश्रित होकर के आस्ट्रोलॉजी काम करती है तो इसीलिए एस्ट्रोनॉमी का भी बहुत विस्तार है क्योंकि तो एस्ट्रोनॉमी के बिना एस्ट्रोलॉजी नहीं है तो ये सारे जो देखेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स भी आ गया सब कुछ आ गया तो उसी में से ये निकाला तो इसीलिए आदित्य गमन जो है रश्मि संबंध के द्वारा उनको भी होगा इसलिए इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं शास्त्र ने बता दिया तो मान लो ना पाक्षिक फला विद्या तो इसलिए विद्या में फल के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए तो निश्चित ही ल प्राप्त होता है ये न्याय संग्रहकार ने कहा अब ये सब आप इसमें भाषण में देखेंगे पहले सूत्र देखिए रश्मि अनुसारी रश्मि के अनुसारी ये रश्मि विरूर्धमाक्रमते ऐसा छांदों में आया वो रश्मियों के माध्यम से ही ऊर्ध्व गमन करता है ऐसा कहा तो वो रश्मि दिन में रात में समान है वो रात में मरे दिन में मरे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रश्मियों के द्वारा ही नाड़ी रश्मि का संबंध होता है नाड़ी रश्मि का नित्य संबंध मानता उसी के अनुसार होता है यह नाड़ी रश्मि का संबंध होने से ही जैसा आपने उसका लक्षण बताया ये संबंध आयुर्वेद में भी माना जाता है सब जगह इसी को लेकर बहुत बड़ा शास्त्र है ये नाड़ी शास्त्र इसीलिए बाहर जैसा मौसम बदल जाता है आपका शरीर का अभी हो जाता। शरीर का अंदर बाहर सा ऐसा हो जाता। मन बदल जाता सब होता है क्योंकि नाड़ी के साथ उसका संबंध है ऐसे करके होता है इसलिए नाड़ी परीक्षा करने का अभी समय है अलग अलग समय में परीक्षा करने से अलग अलग ज्ञान होता है उपरात काल में परीक्षा अलग है फिर दिन होने के बाद अलग है सायंकाल का अलग है अलग अलग टाइम दिया उसी से अलग अलग ज्ञान हो जाएगा इत्यादि बहुत विस्तार है उस साथ तो ये रश्मि और नाड़ी का संबंध नित्य मानने के कारण जब इसको निकलना होगा तब इसी के साथ में निकलेगा भाष्यकार कहेंगे रश्मि नाड़ी रश्मि संबंध से यावत देह भावित्व दे। जब तक शरीर है नाड़ी रश्मि का संबंध रहता ही उसके बिना नहीं होगा ऐसे प्रकाश के साथ इसका संबंध है सूर्य के साथ संबंध है इसलिए ऐसा करके ये होता है प्राण वहीं से आता है और जन्म लेने के लिए भी प्राण चाहिए अब बच्चा जन्म लेता है तो प्राण के बिना तो नहीं जन्म लेता तो प्राण जन्म देता है और प्राण का संबंध सूर्य से है इत्यादि करके आप कर सकते हैं उसको इसलिए कहा कि यावत देहा भावी है अस्थिहार्द विद्या संबंधी विद्या को हार्द विद्या कहते हैं, जो पिछले अधिकारों में विचार किया था अथ यदि चांदो में के उपनिषद में अष्टमाध्याय जो यदि दम अस्वीन ब्रह्मपुर यह जो ब्रह्मपुर है ना यह ब्रह्म रहता है इसलिए इसका नाम ब्रह्मपुरा और आपके ध्यान में आ जाए यहाँ जो रहने वाला ब्रह्म ऐसा इसलिए यदि अश्विन ब्रह्मपुरे ये जो ब्रह्मपुर शरीर है इस शरीर में दहरम पुंडरीकम ये ब्रह्म रहता है यहां लेकिन रहता कहां है एक स्थान में रहेगा जैसा राजा पूरे राज्य राजा का है किंतु वो राज्य में सर्वत्र नहीं रहता वो तो अपने महल में एक स्थान में रहे तो ये शरीर भी ब्रह्मपुर है तो इसमें कहां रहता है बोलते एक जो है सुंदर जो है घर है कमल का घर है पुंडरिगम वेशम कमल के आकार में एक घर बनाया और कमरा बनाया आजकल अलग अलग डिजाइन में कमरा बनाते हैं उन्होंने एक, एक कमरा ऐसा तैयार किया है ब्रह्मपुर में जिसका आकार कमल जैसा है कमल के आकार का बनाया वो उसमें दहरम पुंडरिगम छोटा सा है छोटा छेद वाला है दहर का जो छेद छोटा है गुफा आदि वो दहर गए थे तत्प्रक्रियायाम उस उस क्रम में वहां जो आरंभ किया उस क्रम में आगे जाकर के कहा अथ यादा हृदय नाट्युपक्रम्य और ये जो हृदय की नाडिया है ये जो हृदय की नाडिया है उन नाड़ियों के बारे में वहां कहा उन नाड़ियों का रंग भी बताया जैसा अभी हमने बोला ना छांदों के में बंग भी बताया और उसका वो ग्रंग कैसा बनता है वो रंग पीला सफेद नीला पीत आदि जो रंग बनता है वो किस प्रकार बनता है ये भी वहां मका तांगल से निम्न स्तिषंती शुक्ल से नील से पीत से लोहित इतो व आदि्य पिंगल येष शुक्ल ये नील ये भी एक साइंटिफिक बात है ये प्रकाश में इतने सारे रंग होते हैं अब ये जो प्रकाश में सात रंग की बातें होती है छह भी मानते कोई सात भी मानते तो सात रंग जो पता लगाया जो सवेद प्रकाश बाहर दिखता है जैसे हमको सवेद दिखता है, उसमें सात रंग है सप्तवर्ण है वो सात रंग उसमें मिला हुआ ये किसने पता लगाया सात रंग जिसको जो इंद्रधनुष होता है इंद्रधनुष रेनबो तो रेनबो दिखता है तो उसमें सात वर्ण दिखते हैं सात वर्ण कैसा आ गया ऐसा चिंतन करके उन्होंने बाद में पता चलाया कि ये प्रकाश में है तो न्यूटन ने सोलहवें सदी में ये पता लगाया था कि ये प्रकाश जो है ये सफेद नहीं है ये सात वर्ण का संयुक्त रूप है ऐसा ऐसे न्यूटन ने पता लगाया था सोलवें सदी में उनका जीवन वही है सोलवा 17 सदी तो उसी में पता उस समय पता लगाया था हाँ हा? तो वो सात वर्ण है कहा अब जो है यहां देखिए क्या कह रहे हैं ये बिल्कुल उसी बात को कह रहे कि आदित्य जो है ना आदित्य जो प्रकाश रूप आदित्य है आदित्य आप ऐसा नहीं समझोगे ये केवल सवेद सवेद ऐसा नहीं उसमें ये सारे वर्ण है मैंने इस बात को कहीं एक छात्र चर्चा में कहीं कहा बहुत सारे लोग इस विषय में नहीं जानते आजकल जो आ, आ, आई, आई में इत्यादि अध्ययन करते हैं उनको ये मालूम नहीं था वो तो।, तो उनको पहले कुछ और हिस्ट्री बताते और उनको पक्का बोला जाता है कि ये इसने ही पता लगाया न्यूटन ये बोलने के पहले किसी को भी मालूम नहीं था कि ये प्रकाश में इतने वर्ण हैं, अलग अलग वर्ण है ऐसा मालूम नहीं था ऐसे करके सिखाया जाता तो वो वो उस व्यक्ति को जब हमने बताया वो पहले विश्वास ही नहीं किया, बोल रहे आप ऐसे बोल रहे हैं आप लोग शास्त्र भेजे बोल रहे, इसे इसे बोल रहे क्योंकि इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है वो क्या बोल रहा वो क्या कहते हैं कि ग्रीक में पहले कलरों का विभाजन हुआ ग्रीक से वो कलरों का विभाजन इधर आया और हमारे यहाँ उसके पहले कोई कलर का कोई मालूम ही नहीं था कोई कोई लाल वर्णक सफेद वर्ण आला वर्ण ऐसा कुछ मालूम नहीं था ऐसा बोलते इतनी मूर्ख अब उसी को पढ़ करके आप उनको पैसा भी देते हैं पढ़ाने वाले को पुस्तक पैसा देते हैं। सब पैसा दे करके आप पढ़ाई करते है और आपको ऐसे पढ़ाई करके भेज दिया जाता है कि आप सबसे मूर्ख है वो सब बाहर से आया है तो आपको अभी कुछ अच्छी जिस चाहिए तो बाहर से लाना पड़ेगा यहाँ से नहीं होता क्यों यहाँ हम लोग बुद्धू हैं हम तो कुछ जानते नहीं वो करने भी नहीं जानते ऐसे करके सिखाया उसको जो मैंने बोला कि तुम्हारा जो है न्यूटन सौलभि में पता लगाने की कि कितने पहले हमारे वरिष्ठों में लिखा है ये सब बातें वहां ये और ये जैसा मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने बहुत बड़ा खोज कर दिया ऐसा करके नहीं बोल रहे कोई तो नोबल प्राइज चाहिए इसी के नहीं बोल रहा ये तो खाली उदाहरण के रूप में बोल रहा मतलब सबको मालूम था वो ऐसे सब जानते थे उसको उदाहरण करके बोल रहा तो यहां क्या कह रहे हैं देखिए ये जो आदित्य है ना ये आदित्य पिंगल भी है शुक्ल भी है पीत भी है नील भी है लोहित भी है इतना वर्ण तो बता दिया उन्होंने। बाकी सातों वर्ण का बाकी वेरिएशन है उसका जो अलग अलग है तो सात वर्ण में तो वायलेट है इंडिको ब्लू ग्रीन इत्यादि सब बोलते हैं तो ऑरेंज है रेड है यह तो सात वर्ण बताते हैं ना सप्तवर्ण सब, में और उसमें से बहुत कुछ इसमें आ गया जो उसका मतलब क्या है कि वो जानते थे कि आदित्य ऐसा सप्तवर्ण नहीं है और वो सप्तवर्ण को आगे रखकर के अपने सात घोड़े माने हैं आदित्य आदित्य जो है ना सात रथ पर सात घोड़े वाले रथ पर चलता है वह सप्तवर्ण ही है इसी का भी वर्णन मिलता है सप्तवर्ण सात घोड़े है ऐसा भी मिलता है और उसमें अरुण जो है अरुण वर्ण जो कि उदय के समय में प्रगट होता है वह हो जाता है और यह सात वर्ण में भी अरुण जो लालिमा है वो ज्यादा प्रबल मानते तो ऐसा सब कुछ स्पष्ट ये तो पता लगा ही मैं तो नहीं बोल सकता अब उन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं दिखाया और उन्होंने उसके बारे में कोई अंग्रेजी में किताब नहीं लिखी है ना कोई उसने उन्होंने अपने दावा किया है कि ये हमने पता लगाया इसलिए उसका श्रेय हमें मिलना चाहिए अब तो ये श्रेय हम न्यूटन को दे रहे हैं न्यूटन ने पता लगाया अगर अब ये ऋषि जो कह रहा है इनका कोई श्रेय है नहीं वो पढ़ते भी नहीं देखने को लिए नहीं होता तो यह बात बताया और इसको लेके भाष्यकार ने भी बहुत सुंदर इसका वर्णन इसका जो भाष्य में लिखा है कि किस प्रकार ये अलग अलग रंग आ जाते हैं और ये अलग अलग रंग के साथ शरीर का क्या संबंध है क्योंकि यहाँ तो शरीर का विषय है तो कहते हैं ये जो जितने भी वर्ण है नाडिया यहाँ जो कहा ना हृदय से ये जो भाग है षष्ठ खंड में उसी का आगे का वाक्य है उसमें शुक्ल से नील से पीतस्य लोहित असोवा आदित्य ये जो शुक्ल है नील है पीत है लोहित है इत्यादि वर्ण जो है ना आपके शरीर में अलग अलग दिखाई पड़ता है आ, तो ये पिंगला है तो ये हो गया एक दो तीन चार पांच वर्ण का इन्होंने बता दिया पांच वर्ण तो बता दिया है और ये पांच वर्ण का संबंध आदित्य के साथ होता है आदित्य की है वो कहता है ये कहां से आता है ये पांच वर्ण बोले कि आदित्य पिंगला ये भूरे रंग जो दिखता है वो भी आदित्य है रेडिश ब्राउन जो होता है उसको पिंगल बोलते हैं तो ये भी आदित्य का है और ऐसा शुक्ला सफेद जैसा दिखता है वो भी आदित्य का है जो नील जैसा दिखता है वो भी आदित्य का है और जो पीतर दिखता है पीला दिखता है वो भी आदित्य का है जो लाल दिखता है वो भी आदित्य का है स्पष्ट है तो सारे पांच वर्ण तो उन्होंने जोड़ दिया आदित्य के साथ तो इतने वर्ण बाकी जो दो है वो मिश्रित है जो उसी का मिश्रण से होता है और दो के और भी बहुत सारे मिश्रण होता है लेकिन अन्य तो दिखाई नहीं पड़ते उस समय वो अन्य स्थिति में दिखाई पड़ते हैं इतना उनके उसी का स्वरूप है ऐसा मान करके उसका संबंध किया अब भाष्यकार ने कैसे बोला कि आदित्य से ये ये वर्ण शरीर के साथ कैसे संबंध करेगा बोलते यहां वाद वित्त के अनुसार इसका अलग अलग हो जाता है आपके शरीर में कभी पीलापन आ जाता है वो उस समय जो है पित्त कुविध हो जाता है उसके साथ आदित्य रश्मि का संबंध हो जाता है तो पित्त बढ़ता है ऐसा करके कहा बहुत सुंदर कहा मतलब आयुर्वेद के बारे में भी इसमें इसी को दोनों को मिला सकता है आयुर्वेद इसी प्रकार चलता है इसीलिए मौसम बदलते वक्त आपके शरीर में अंदर होता है ऋतु ऋतुचर्या आयुर्वेद का एक मुख्य अंग है जो अष्टांग आदि अष्टांग हृदय आदि में प्राप्त होता है वो अलग अलग ऋतु में अलग अलग चर्या बताए ऋतुचर्या तो ऋतुचर्या इसी को लेकर के है आपके शरीर में होने वाले वाद वित्त आदि को देकर के बाहर का जो आदित्य का प्रकाश और उसी में होने वाले अंदर के देकर आपके शरीर में फर्क होगा जैसा अभी वर्षा का हाल है चादुर्मा चल रहा है इस समय एक विशेष स्थिति हो जाती है शरीर की इसलिए चादुर्मा से व्रद कहा और इस समय कुछ भोजन त्याग देना चाहिए और कुछ विशेष भोजन करना चाहिए आदि आदि स्पष्ट बताया उसको उन्होंने रिसर्च करके निकाला और यदि ऋतुचर्या ऋतुचर्या में दो होता है एक ऋतु काल में करने का दो महीने का एक ऋतु मान करके उस समय करने का और ऋतु के पहले करने का मतलब आगे ये ऋतु आने वाला है तो उसके लिए कुछ पहले तैयारी करना और वो यदि ठीक से आप चलाएंगे तो सामान्य रूप से आपको कोई रोग नहीं आएगा, रहा आप रोक मुक्त रहे ऐसे ऋतुचर्या को यदि पालन करेंगे तो पालन करने के लिए बहुत कठिनाई कुछ नहीं है कुछ छोड़ना है कुछ खाना है बस इतना ही उसको करके आप देखो और कभी जो है दिन में विश्राम करना नहीं चाहिए कोई दिन में विश्राम करना है फिर ऐसा ऐसे कुछ जो है उसमें ज्यादा व्यायाम नहीं करना है कम व्यायाम करना है ये सारा वहां बता दिया उस समय क्या क्या करना चाहिए ये इसी के अनुसार किया है और भाष्यकार ने इसी को लेकर के वहां विस्तार किया वो अलग विषय है इसलिए मैं उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं लेकिन यहां उसको लाया है क्योंकि मृत्यु के समय में भी यही होगा क्योंकि मृत्यु के समय में उसके बाद वित्त की जो स्थिति रहेगी शरीर में उसी के अनुसार वहां शुक्ल आदि जो रश्मि है उनके साथ आदित्य का संबंध और आदित्य के संबंध के साथ शरीर का संबंध इत्यादि हो करके यहां से वो प्रयाण करेगा इसीलिए यह नित्य संबंध मानते हैं जब तक शरीर है आदित्य के इन कलरों या इन रश्मियों के साथ में नित्य संबंध है ये रश्मि के अलग अलग रूप बता दिया उपक्रम में सप्रपंचम कहे मतलब वहां विस्तार से कहा छांदों की और यह तो यहां मिलता है बाकी पुराणों में तो और भी विस्तार से बताया देशकाल को आदि लेकर के बहुत विस्तार से और पुराणों में भी मिलेगा तो ये सप्रपंचम नाडी रश्मि संबंध मुक्त ये नाडी रश्मि संबंध इसी को नाडी खंड कहते हैं छांदोग्य में प्रकार ये जो चतुर्थाध्याय चतुर्थ ब्राह्मण है उसमें नाड़ी खुंड है तो नाड़ी रश्म संबंध करके कर आगे जाकर के कहा अब वो नाड़ी रश्म संबंध आपको मालूम हो गया विस्तार से बताया कैसे कैसे होता है यत्र शरीर उत्क्रामती अब ये, ये शरीर से जब बाहर निकलेगा शरीर रहते समय तो यह सब होगा उसका जो तो पिंगलर्ण शुक्ला वर्ण नीला वर्ण बीधा वर्ण लोहित वर्ण इत्यादि इत्यादि होगा और उसी के अनुसार उसमें कोई विकार पैदा होगा ये संबंध से होगा ठीक हैश्मि भी ही। ये जो रश्मिया है ना इन रश्मियों के साथ ही ऊर्धव आक्रम देगा यह है रश्मि और नाड़ी का संबंध इन रश्मियों के साथ ही ऊर्ध्व का ओर ऊपर के ओर उत्क्रमण करेगा वो कैसे उत्क्रमण करेगा उसके लिए वहां कहा ये जो है ना उत्क्रमण करते समय स ओम इदिवा होदवा मीते वर्णन करते हैं वो जो इधर से उत्क्रमण करते समय निकलना पड़ेगा तो शरीर में ओम ऐसा कुछ आवाज निकलेगा वो या तो ओंकार को उच्चारण अभ्यास किया तो वह अभ्यास करेगा ओम इदिवा वो खिंचेगा ना वायु को अथवा हो ओ ऐसा करके बुलाएगा या ओ करके बुलाएगा कुछ ना कुछ होगा वो खींचने के लिए इसको होगा वो उत्क्रमण करके इसको ऐसा करेगा वो ऐसा इस प्रकार से वो मालूम पड़ता है कि क्या करता है और ऐसा है कि इसके शरीर के बाद निकलने के बाद में बीच में कोई इंतजार करना नहीं सयाबत चिपेत मनस ताबद कहते हैं कि वह जैसा शरीर से निकलता है यह मृत्यु हो जाती है वो वहां को इंतजार करने का कोई नहीं है वो जैसा मन चलता है ना मन कितना वेग से करता मन का क्षेत्र जैसा होता है तो मन को छोड़ दिया तो कैसा जाएगा वो ऐसा ये जाता है इतना तेज जाएगा क्योंकि सबसे गतिमान माने हमारे जितने भी इंद्रिया आदि है उसमें सबसे गतिमान मन को माना है मन के ग होने से फिर आदमी जो है समझने में भी कमजोर हो जाता है सब कमजोर हो जाता है बोलने में कमजोर होता है सुनने में कमजोर होता है सब में कमजोर होकर के धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है जैसा युवा अवस्था में सब करेगा और किसी किसी का जो है ना सुन के बहुत बो, समय लगता है समझने में वो चिंतन करता है किसी को सुनते ही समझ में आ जाएगा यह मन का क्षेप कैसा होता है वैसा होता है तो मन का क्षेप इसको बोलते हैं तो यहां जो है ना मन का क्षेत्र इतना जल्दी होता है कि बीच में कुछ संवाद करने का कुछ आवश्यक नहीं जैसा निकला बस वो आदित्यम वो रश्मि के माध्यम से आदित्य को हो उसके साथ एक हो गया हाँ तो गच्छद्वार विदुषां प्रबदनम निरोधो अविदुषाम ये जो गति है ये यहां जो है विद्वान इसी के द्वारा जाते आदित्य के द्वारा आदित्य को प्राप्त करना विद्वान के लिए आदित्य के द्वारा जाना पड़ेगा और निरोध अभिदूषण जो अविद्वान होते हैं उनको ऐसा नहीं होता उनका कुछ अलग है वो बाद में बताएंगे वो वारा जाकर के डाइवर्ट हो जाते हैं तो ये निष्क्रमण किया और निष्क्रमण करने के बाद में पुनश्चम उसके बाद रश्मियों के द्वारा निष्क्रमण करेगा और फिर क्या करता है तयोर्धमायन मृदत्वेदी ये जो अभी हमने सुना था सदा नाड़ी के द्वारा उस नाड़ी के द्वारा ऊपर निकलेगा सदाधिगया नाट्याम रश्मि अनुसारी गम्यते इसीलिए दोनों ग आपको जोड़ना पड़ेगा यह सदा अधिगया नाड़ी से उत, बीच में निकलेगा और निकलने के बाद में शरीर से निकलेगा निकलने के बाद में रश्मियों का संबंध करेगा रश्मियों का संबंध करके आदित्य लोग में पहुंचाएगा तो तस्मा सदाधिगया नाट्य निष्क्रामन शरीर से निष्क्रमण करता हुआ ये बाहर जो बाहर जो एनर्जी है उसके साथ एक हो जाता है यहाँ का प्राण वहां का प्राण एक हो गया और उसके बाद निष्क्रमण करेगा रश्मि अरुसारी होगा और निष्क्राम लाइट का जो स्पीड है अभी जो रश्मि असारी बोले तो लाइट का स्पीड ले लो लाइट का कितना स्पीड होता है उतना स्पीड भी जाएगा वो तो होता है ना तत्किन अविशेषेण अब ये जो प्रक्रिया यहां बताई गई है आपको समझा दिया ये किसको लेकर के यहां चर्चा हो रही है अब यहां जो है ये अविशेष रूप से दिन रात में जब भी जो निकलता है तो मियमाण सारे रश्मि का अनुसरण करेगा आहो अहन एव यदि संशय सती अथवा ये रश्मि अनुसारी संबंध होने से रश्मि तो रात में ना रहने के कारण अब वो रश्मि का संबंध नहीं करेगा रात में और दिन में ही रश्मि का संबंध करेगा ऐसा हम सोचना है कि अब हमेशा ही रश्मि का संबंध करेगा ये सोचना चाहिए ये यहां प्रश्न है सूत्र के लिए तो पूर्व पक्ष कहते हैं अविशेष श्रवणात अविशेषण तावत रश्मि अनुसारी प्रतिज्ञाएं दे सिद्धांति कहा कि ये अविशेष श्रवण है हमेशा रश्मि का संबंध रहेगा ये कहा गया है इसलिए हम हमेशा रश्मि का संबंध रह करके वो रश्मि के साथ एक हो करके ही जाएगा या रात्रि में हो दिन में हो उसी में जाएगा अभी इसका जो पूर्व पक्ष है वो अगला सूत्र में कहेंगे तो अविशेष श्रवणा अविशेष श्रवण माने सामान्य रूप से रश्मि का संबंध करेंगे बोला ना यहां मंद्र में एद हीव रश्मि भी इन रश्मियों के द्वारा ही ऊर्ध्वगमन करता है बोल तो ये रश्मि का संबंध होने पर अविशेष श्रवण आदि अविशेष श्रवण यही है तो रश्मि अनुसारी प्रतिज्ञाए थे ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है और रश्मि के ही मार्ग से जाएगा ये प्रतिज्ञा है ओम पौर्णम पौर्णमितौर्ण पूर्ण मुदस्ते पूर्णसूर्णमाद ओम ओ शाति शांति